अब देखिए यह प्रमाण थे हमारे इन्होंने तीन प्रमाण माने प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। और उन प्रमाणों को ज्ञानात्मक मानते हैं इन्होंने सिद्धांत किया फिर अर्थापत्ति का किसमें अंतर्भाव किया अनुमान में और जो वाक्य को अंतर्भाव अनुमान में करा तो संभव नहीं है उपमान का अंतर्भाव किसी अंश का प्रत्यक्ष में और किसी अंश का शब्द में इसे पूरे का अंतर्भाव कर दिया उसके बाद आया हमारा अर्थापत्ति हो गया आया एक अनुपलब्धि नाम का प्रमाण है जो अभाव को प्रत्यक्ष करता है इसे जो मीमांसुकों के नैयक लोग अभाव की प्रत्यक्ष अभाव का प्रत्यक्ष इंद्रिय से ही मान लेते हैं। उन लोगों का यह सिद्धांत है एन इंद्रियण या व्यक्ति गृह थे तन निष्ठा धर्म तदभावश्चा तेन इंद्रियण तो घट से जैसे प्रत्यक्ष होता है घट घट का तो उसी प्रकार घटत्व तो का भी प्रत्यक्ष होगा चक्षु से और घटाभाव का भी किससे प्रत्यक्ष होगा चक्षु से संबंध भिन्न हो जाएगा संयुक्त विशेषणता नाम का यह संबंध होगा तो घटाभाव भूतलम में घटा भाव का प्रत्यक्ष से संबंध से संयुक्त विशेषणता नाम के संबंध से वहीं पर जिसे घटा भाव भूतलम कहेंगे तो वहाँ पर किस समय से प्रत्यक्ष होगा विशेषण विशेषण मैने संयुक्त विशेषणता नाम के संबंध से इस संबंध उसी प्रकार संयुक्त समवेत विशेषणता नाम कोई कहे मने भूतलते घटा भावा तो संयुक्त समवेत विशेषणता मैंने चक्ष संयुक्त भूतल उसमें समवेत भूतलत्व तो उसमें विशेषण हुआ घटा भाव तो संयुक्त समवेत विशेषणता तो ऐसे विशेषणता करते जाएंगे जब उलट देंगे भूतले घटा कर दें भूतले घटा भावा, जो कहें संयुक्त नहीं आए विशेषताक्ष प्रथमांतर्क मुख्य विशेषक श्राध बोध होता है जब कहेंगे भूतले घटा अभाव तो घटा भावा होगा विशेष अभूतल होगा विशेषण आप कैसे प्रत्यक्ष होगा तो संयुक्त विशेषताक्ष संबंध से इस संबंध से पहले क्या था संयुक्त विशेषणताक के था घटाभाव भूतलम में अर्थ दोनों का एक है परंतु विशेष विशेषण भाव बदल गया तो संबंध भी क्या हो गया बदल गया तो जब हम कहेंगे भूतले घटाभाव तो कौन संबंध होगा संयुक्त विशेषणताक के संबंध होगा और जब हम कहेंगे घटाभावद भूतलम तो क्या होगा संयुक्त विशेषणता के संबंध होगा क्योंकि घटाभाव भूतलम में अभाव विशेषण है अभूतले घटा भाव में भूतल विशेषण है घटाभाव विशेष है ऐसा लोग प्रत्यक्ष से ही उसका अंतर्भाव करते हैं ये भी कहते हैं प्रत्यक्ष से अंतर्भाव होगा और ये अभाव को अतिरिक्त भी मानेंगे जिसे नई अतिरिक्त मान रहा है उसी प्रकार ये थोड़ी सी व्यवस्था मीमांसा लोग क्या मानते हैं अधिकरण स्वरूप मानते हैं मानते हैं है क्या मानते हैं अभाव कहा है भूतल अतिरिक्त कोई अभाव नाम की चीज नहीं।, नहीं है तो वह अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा क्या करते हैं योग्य अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं उस पर ये विचार करने एवं अभावोपी प्रत्यक्ष में वैसे इन्होंने कहा कि अर्थ आपत्ति का की अनुमान में अंतर्भाव हमने कर दिया स्वतंत्र प्रमाण नहीं है उसी प्रकार यह जो हमारा अभाव है कौन सा जो अभाव है वह अभाव को प्रत्यक्ष करने के लिए कोई अतिरिक्त अनुपलब्धि नाम के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्या आवश्यकता नहीं है इसका भी कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगा प्रत्यक्ष कैसी तो उसको आगे स्वयं सब लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं एवं अभावी प्रत्यक्ष में वैसे प्रत्यक्ष होगा तो सबसे पहले कहने जा रहे हैं कि आप कहें भावद भूतलम ये प्रयोग है चक्षु का संबंध किससे हुआ भूतल है चक्षु भी द्रव्य है भूतल भी द्रव्य है तो कौन संबंध हुआ संयोग संबंध हुआ भूतल और घट भूतल के प्रत्यक्ष में चक्षु का कौन संबंध हुआ सन्निकर संयोग सन्निकर्ष हुआ क्या हुआ और वहीं पर कौन बैठा है हमारा घटा भाव बैठा है मैंने भूतल के साथ चक्षु का संबंध हुआ और वहीं पर उस भूतल रूप अर्थ के साथ चक्षु रूप इंद्री का सन्निकर्ष और वहीं पर जहाँ सन्निकर्ष हो रहा चक्षु का संयोग रूप सन्निकर्ष उसी भूतल में हमारा क्या बैठा है घटा भाव बैठा है तो उसका कैसे प्रत्यक्ष हो तो उन्होंने कहा बताने जा रहा वह जो घटा भाव है वह एक परिणाम विशेष है घटा भाव क्या चीज बताने जा रहे हैं परिणाम विशेष मन इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष किसके साथ कहना चाह रहा है भूतल, भूतल, भूतल के साथ अभाव के साथ सन्निकर्ष नहीं है तो कथम आप उसको प्रत्यक्ष करेंगे तो कह नहीं भैया यहाँ जो भूतल है भूतल का परिणाम विशेष एक अभाव नाम की वस्तु है जैसे देखिए एक भाव पदार्थ होता है एक अभाव पदार्थ तो सामान्यतया मिट्टी का परिणाम क्या है घट है दूध का भाव पदार्थ उसका परिणाम क्या है भाव परिणाम तंतु है उसका परिणाम क्या हुआ पट हो गया ये भी क्या है भाव है इन दोनों परिणामों में इतने अंतर है कि जहां का दूध का जो परिणाम होता है दधि में तो वह पूर्व स्थिति उसकी नहीं आ सकती परंतु जहां तंतु का जब परिणाम होता है तो एक एक तंतु निकाले जा सकते थोड़ा अंतर है दोनों परिणाम में तो यहाँ का जो परिणाम उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि भूतल का परिणाम अभाव है विचार करिए भूतल अभाव पदार्थ है अभाव अभाव पदार्थ है मान भाव मान द्रव्य है अभाव तो द्रव्य हो नहीं सकता तो कैसे भूतल परिणाम तो होगा घटाभाव के रूप में तो इतना कहना है कि जब घट रहता है तब भूतल की स्थिति कुछ भिन्न रहती है जब घट चला जाता है तो एक वहां पर अब भूतल की कुछ स्थिति भिन्न हो जाती है वह जो स्थिति भिन्न है वही घट क्या भूतल का परिणाम है क्या है और यह विलक्षण परिणाम है भाव होकर के भी अभाव का उपादान कारण बन जा रहा है भाव हो करके भी किसका वर्णन कर जाना है अभाव अर्थात ये कहना चाह रहा है हैं जो अभाव है वह भूतल का परिणाम विशेष है क्या है भूतल का वही यहाँ लिखने जा रहा है कैसा परिणाम इसमें संदेह लिखने जा रहे हैं किसी ने कहा कि इंद्री के साथ अर्थ का सन्निकर्ष है तो प्रत्यक्ष होगा अभाव के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष तो है नहीं तो अभाव का कैसे प्रत्यक्ष करोगे तो उन्होंने है हाँ लेकिन नहीं नहीं में जो ही है वह हेतु का वाचक है यथा भूत अलक्ष्य परिणाम विशेषात पंचमी है ना कैवल्य लक्षणात् दो विशेषण है परिणाम विशेषण है और परिणाम विशेष किस नाम, नाम से जाना जाएगा कैवल्य लक्षण नाम से जाना जाएगा किस लक्षण से जाना जाएगा कौन सा है जो वह भूतला भा, भाव घटाभाव जो भूतल में हो रहा है वह परिणाम विशेष है उसका नाम हम क्या रखेंगे कैवल्य लक, लक्षण वाला वही कहना वह जो भूतल से परिणाम विशेषात कैवल्य लक्षणात् घटाभाव नहीं कोई घटा अभाव स्वतंत्र पदार्थ नहीं है वह एक भूतल का परिणाम विशेष है क्या चीज है? है कौन चीज है हां, जितने अभाव है वो तत्करणों -तत की परिणाम विशेष है वो तो कोई स्वतंत्र अभाव नहीं जिसे नैया एक लोग एक सातवा अभाव नाम का पदार्थ मानते हैं अन्य लोगों ने स्वतंत्र अधिकरण स्वरूप माना इन्होंने उस अधिकरण में एक विशेषता देने जा रहे हैं क्या कहने जा रहे हैं कि वह भूतल रूप नहीं है भूतल का परिणाम है अभाव क्या चीज है भूतल रूप नहीं है भूतल का परिणाम विशेष है क्या चीज है परिणाम विशेष है माने कश्चित घटा भाव रूपा पदार्थों नाम नाश्ती अतिरिक्त नहीं है यदि अतिरिक्त होता तो उसके लिए अतिरिक्त संबंध की कल्पना करते अतिरिक्त नहीं है जिस संबंध से भूतल का प्रत्यक्ष होगा उसी संबंध से किसका हो जाएगा भूत भाव का ही प्रत्यक्ष हो जाएगा घटा भाव एक भूतल विशेष चीज तो है कितना सुंदर लिखा से अतः न तथा भूतक ग्रहण जो करेगा उसी से घटा भाव का भी ग्रहण हो जाएगा इन्होंने कहा भाई ऐसा कहोगे तो दुनिया में यही है कि जो कारण कार्य के रूप में परिणाम हो होता है कौन चीज परिणाम होती है कारण कार्य के रूप में परिणाम होता है भाव कार्य होगा तो भाव कारण होगा तो भाव कार्य में परिणाम होगा भूतल भाव पदार्थ है और घटा भाव भाव पदार्थ नहीं है वो तो अतिरिक्त है न आदि पद अभिव्यंग है वो वो क्या है ना, नास्त इत्यादि पद से अभिव्यंग है उसी पर विचार कर रहे हैं आपने कहा कि यहां पर परिणामी जो भूतल है उस परिणामी भूतल के साथ इंद्री का संयोग सन्निकर्ष हुआ एक भूतल का प्रत्यक्ष होता संयोग संबंध से उसी प्रकार किसका प्रत्यक्ष हो जाएगा घटा अयम घटा भाव ऐसा कहेंगे इमाम घटाम अभावम हम जाना इनके यहाँ जो व्यवसाय है वो प्रमाण है और व्यवसाय क्या है प्रमा है क्या है प्रमा क्या चीज है इनके यहाँ अनु जो है वो प्रमाण है और जो व्यवसायत्मक ज्ञान है वो प्रमाण है क्योंकि नियम इन्होंने कहा कि इनके यहाँ जो प्रमाण है वो ज्ञान आत्मक है क्या वो प्रत्यक्ष इंद्री रूप नहीं है इंद्री से जन्य जो ज्ञान वह ज्ञान क्या है प्रमाण है और उस प्रमाण से एक ज्ञान पैदा जिसका नाम होगी प्रमाण तो अयं घटा या ज्ञान कौन ज्ञान हुआ व्यवसायत्मक ज्ञान इस व्यवसाय के बाद कौन ज्ञान होता है घटा हम जाना अनव्यवसाय तो वह अनव्यवसाय के पहले जो घटा घटक अयंग घटा इत्याकारक जो ज्ञान है यह हो गया उसका कारण और घटा हम जाना क्या हो गया वही कहने जा रहा है अतः परिणामी जो भूतलेन समम इंद्रिय का सन्निकर्ष है एतावता अभाव के साथ भी सन्निकर्ष है ये तो सिद्धांत बता दिया उन्होंने अब इन्होंने कहा इतने शब्दों का प्रयोग किया यहाँ पर परिणाम विशेषात कैवल्य लक्षणात् सबका मतलब क्या इसलिए थोड़ा टीकाकार का पक्ष बना रहा बड़ा सुंदर क्या है कि एक तो जो कार्य है उस कार्य है अभावत्मक और कारण है भावात्मक तो लोक में याद कारण होगा तादिक कार्य होता है तो भावात्मक कारण तो भावात्मक कार्य होना चाहिए आपने अभात्मक कार्य के प्रति भूतल रूप जो भावात्मक कारण उसको कारण मान लिया कैसे माना कैसे आप मानते हैं क्योंकि वह तो अकार्य हो जाएगा उसका कार्य नहीं होगा ऐसी आशंका होने का भूतल परिणाम तो कथम भविष्य थी तो एक सदप्र परिणाम विशेषात कहे कि यह जो विशेष शब्द होता है उसकी सामान्यता उपसर्ग पूर्वक शेष धातु से बनता है मान विशिष्य ती इतरे भ्यो परिणाम विशेषा अन्य परिणामों की अपेक्षा यह परिणाम विशेष है मन भिन्न है विलक्षण है सर्वत्र तो भाव और भाव में परिणाम परिणाम परिणाम भाव हो रहा था यहाँ भाव और अभाव में हो रहा है इसलिए हमने लिखा है परिणाम विशेषात उसी बड़ा सुंदर भिशेश मन विशेष पदम विशिष्यती अन्यस्मात परिणाम विशेषा विशिष्यते मन इतने भो व्यावर्त्यते विशेषणम विशेषी बहुलम सूत्र है विशेष्यम भेद्यम विशेषणम भेदकम वृत्ति में क्या लिखा है भेद्यम अन विशेष्यम भेद्यम विशेषणम भेदकम् उसी प्रकार यहाँ आज विशेष शब्द है वह भेदक परक है किम परक है भेदक परक है क्या विपत्ति करेगा विशेष्यते कस्मात पृथक विशेष्यते मान अन्य स्वात परिणामत अन्य जो भूतल का परिणाम कौन घट है अन्य मिट्टी का परिणाम घट है उसे परिणाम से भिन्न घटाभाव परिणाम है भूतल का इसीलिए उन्होंने कह दिया विशेष एक विशेषण और दे दिया क्या दिया कैवल्य लक्षणार्थ क्या देने जा रहे हैं कैवल्य क्या चीज है यदि यहाँ एक घट और भूतल रहेंगे तो दो सजाति के एक सजाती है दोनों मिट्टी है भूतल भी मिटती है और घट भी मिटती है दोनों सजाती है। यदि एक हट जाएगा सजाती सजात्व केवल तो यही लक्षण जो सजाती, भूतल का सजाती जो घट रहेगा तो घटाभाव ज्ञान होगा यदि घट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा केवल रह जाएगा बेचारा तो सजाती द्वितीय रहितत्व इसी क्या बोलते हैं केवल शब्द सजाति द्वितीय आता ना उसमें एकाकी उसमें दुर्गा सरस्वती में जब आपाकी है मारू गह गह गह गह गह गहनम तो यहाँ का एकाकी शब्द कैसे बनेगा एकाकी का घोड़ा और अपने दोनों थे तो दो थे कि एक थे दो थे तो वहां एका की मतलब होता है केवल अर्थ उसका एक केवल केवल गया था तो सजाती कोई नहीं था विजाती अश्व था विजाती अश्व था सजाती कोई मानव के साथ नहीं गया था तो क्या नहीं गया था तो उसी प्रकार घटाभाव भूतल जब कहेंगे तो यहाँ और उसका सजाती दूसरा नहीं रहना चाहिए यही उसका क्या होगा गया कैबल्य हो गया तो जब घट नहीं रहेगा केवल केवल भूतल रहेगा तो सजाती नहीं है कोई तो यह क्या, है कहला? यह कहला है। क्या कहला कैवल्य लक्षण भाव कहलाएगा क्या कहलाएगा यही कहना है इतना याद रख क्या केवल चीज है तो कैवल्य का अर्थ कहते हैं भावान्तरा दूसरे भाव के पदार के साथ संबंध न होना क्या न होना जा? भावांतरा सृष्टत्व मैंने दूसरा भाव नहीं रहे उस भूतल में तो क्या हो जाएगा भावांतरा असंश्रिष्टत्व हो जाएगा क्या हो जाएगा भाव अन्य भाव भावांतर तो भावान्तरा संश्रिष्टत्व भूतल से भाव भिन्न को घटा दी उनका अभाव रहना यही हुआ कैवल्य यहाँ कैवल शब्द का अर्थ किया उन्होंने क्या भावान्तरा संश्रिष्ट रूपम अतः सदतीय रूप धर्मापेक्ष धर्मांतरम मान कोई दूसरा धर्म है उसके अपेक्षा ये धर्मांतरम क्या हो जाए अन्यो धर्म धर्मांतरम सकल हो जाता है वही कहने जाते हैं अन्य पदेन ने समा पदेन पदे ने विग्रह अस्वपद विग्रह अन्य धर्म धर्मांतरम वही स्थितियों ने कह दिया अतः लक्षणम स्वरूपम यस कैबल्य लक्षणम स्वरूपम यवल लक्षणः का अभाव वो कैवल लक्षण कौन है अभाव तस्मात ने कह दिया परिणाम विशेष है सामान्य परिणाम नहीं है और एक विशेषण दे दिया कैवल लक्षण परिणाम विशेष कैसा है।, है वो कैवल भाव अंतरा असंश्लिष्टत्व है कोई वहां भावांतर पदार्थ नहीं है इसीलिए अर्थात धर्माधि भेदे परिणाम का त्रिविद्य बताएंगे इसलिए यहाँ पर अलग अलग परिणाम यहाँ कौन सा परिणाम है केवल लक्षण अवस्था विशेष जो भूतल का है वही परिणाम है माने केवल कोई ना रहना यही क्या एक विस परिणाम विशेष होगी माने कैवल लक्षण अवस्था विशेष जो भूतल का है उसी का नाम क्या है परिणाम वही क्या चीज है घटा भाव है उसके अतिरिक्त तो कोई घटाभाव नाम का वस्तु तो नहीं है तो यहाँ यदि अभाव किसी को समझाना हो तो क्या कहना जी? परिणाम विशेष। भूतल के लिए हो गया जब जल में आएगा तो क्या कहोगे जल का परिणाम विशेष कैवल लक्षण है माने जले घटाभाव करोगे तब क्या हो जाएगा मैंने भूतले नले न सा वह परिणाम विशेष कैवल लक्षणात अन्यो न घटाभाव जले जो जल में घटा भाव है वह जल से अतिरिक्त नहीं है एक जल की परिणाम विशेष स्थिति का नाम क्या है घटाभाव है जिस जिस अधिकरण में जाए उस उस अधिकरण के विशेष शब्द का प्रयोग कर लीजिए क्या कर लीजिए जलस्य परिणाम विशेषात कैवल लक्षणात अन्यो घटो न जब हम कहेंगे जले घटा भावा तब ऐसा प्रयोग कर देना अतः इसलिए यह जो परिणाम विशेष अवस्था विशेष है भूतलस्य अवस्था विशेष कैवल लक्षण है, है। अतः सजाती का सजाती के साथ परिणाम ऐसा कोई नियम नहीं है जैसे हम लोगों का शरीर से यह बाल जड़ है कि चेतन है यही है मन इसी का दृष्टांत दिया जाता है श्रुति कहती है यथा ोम पुरुषाद जायन्ते मान केश लोम किसी पैदा होते हैं पुरुष चैतन्य है चैतन्य चैतन्यदी अजर भवति तथे चैतन्य जो परमात्मा है उससे इस विलक्षण इस सृष्टि की होती है यह मुंडक उपनिषद का मंत्र है उसी प्रकार यहाँ सजाती से सजाती ये नख हैं ये शरीर के अवयव नहीं है यह नया भी कहते हैं केश है एक सूत्र है ये अवयव शरीर के नहीं है इसके नहीं है आ, पैदा किससे हो रहा है? शरीर से और शरीर के अवयव नहीं है माने जड़ चैतन्य से जड़ की उत्पत्ति हो रही है यही दृष्टान ने दिया अवस्था विशेष अवस्था अवस्थित द्रव्य से पूर्व धर्म निवृत्तो धर्मांतर उत्पत्ति यही तो परिणाम है सामान्यतः पहला जो द्रव्य था उस पूर्व धर्म की निवृत्ति हो जाए और दूसरा धर्मांतरा तो परिणाम है तो पहले घट था तो आधार अधिवाह भिन्न प्रतीत हो रहा था और घट गया तो वहाँ धर्मांतर प्रतीत होने लगा कई वल धर्म दिखाई देने लगा यही परिणाम हो गया पहले घट था तो दूसरी चीज थी भूतल में आधार आधिभाव प्रतीत हो रहा था और जब घट चला गया तो कैवल्य दिख रहा केवल केवल का दिख रहा है भूतल दिख रहा है यही हो गया कैवल्य लक्षण परिणाम क्या हो गया कैवल्य तो लक्षण परिणाम वही कहने जा रहा है अतः उस जो अभाव है उस परिणाम विशेष से, से अतिरिक्त नहीं है वो क्या है भूतल का एक परिणाम विशेष ही है क्या है भूतल का परिणाम विशेष ही क्या है अभाव है कोई अभाव स्वतंत्र पदार्थ नहीं है तो जिस प्रकार छो के संबंध से भूतल का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार किसका प्रत्यक्ष हो जाएगा हाँ वही कहना प्रति क्षणम कह रहे भाई आप कैसे जाने कि घूतल तो वही दिख रहा है परिणाम कैसे हो गया इनके यहाँ एक नियम है क्या है चलन चा वृत्तम गुणों का यह स्वभाव है कि चलता ही रहता है इस दृष्टि में सत्यम ये तीन गुण है ना इनका स्वभाव चलम वृत्तम वृत्तमन स्वभाव गुण वृत्तम चलम गुणों का यह स्वभाव है कि चलते ही रहते हम लोग बैठे हैं कितना परिवर्तन हो गया एक जब बीतता दो चार मिनट तब पता चलता हमारा परिवर्तन हुआ और जबकि हम लोग क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहे हैं क्या हो रहे हैं क्षण क्षण में परिवर्तित हो रहे यही स्वभाव है गुणों का कि क्षण मात्र स्थित नहीं होते तो वह भूतल का परिणाम हो जाएगा क्या हो जाएगा परिणाम लग रहा है वही है परंतु तो है वहाँ परिणाम जैसे हम लोग कहा गंगा सीएम गंगा भगीरथ जो गंगा लाए वो गंगा है भाई वो तो कब जाकर पानी गिर गया समुद्र में फिर आया आ रहा नया नया आ हम लोग कहते जो गंगा में कल स्नान किए थे आज भी स्नान किए परतु तो हाय गंगा जल चल चला गया बहकर आगे परतु तो जो धारा चल रही है अविचिन इसका से यम गंगा से गंगा से गंगा उसी प्रकार ये लगातार बदल रहा है भी लगता वही भूतल है वही भूतल है क्या है जब आखिरी बीस साल बाद तक है तो बहुत जमीन ओल्ड हो गए अंग्रेजी बोलते ना आजकल ओल्ड हो गया क्या हो गया <laughs> वोट हो गया बुढ़ापा आ गया बोलने लगते कुछ दिन बाद पहले नहीं पता चलता है वही कहना है इसलिए प्रति क्षण परिणामिनो ही सर्व सर्वे प्रत्येक क्षण में संपूर्ण बदल रहा है सर्वे शब्द का प्रयोग किया सर्वे ये है ना तो यहां सर्वे भाव जितने भाव पदार्थ हैं वो क्या हो रहे हैं प्रति क्षण परिणाम क्यों त्रुणात्मक है जब गुण बदलेगा तो पदार्थ बदलेगा जब कारण बदलेगा तो कार्य बदलेगा ही इसीलिए कह रहे हैं सर्वश त्र गुणात्मक का स्वभाव चलम गुण माने मैने गुणा चलम चलता ही चलना ही इनका स्वभाव है इसलिए भगवान कहते हैं अध्रुवम इस संसार क्या है अध्रुव है स्थिर नहीं रह सकता क्षण भर भी नहीं अस्वस्थ स्व माने कल न स्वी अस्व जो कल तक स्थित न रहे है ना? उसी से बनता है अस्व ताल सकार है जो काल तक अपने में स्थित न रहे इसीलिए भगवान उसका नाम रखा है अस्वस्थ मेनम ठीक वही कह रहा है परिणाम विशेष है अतः गुणवृत्तम इसीलिए कह रहे है प्रति क्षण परिणाम सर्वे भाव पदार्थ सर्वे भाव ऋते चित शक्ति चित शक्ति ही चित शक्ति को छोड़ कर के, के एक में कौन व्यक्ति होती है इसलिए पुरुष को छोड़ कर बाकी सब प्रति क्षण परिवर्तनशील है पुरुष को छोड़ कर बाकी सब क्या इनके यहाँ त्रिगुणात्मक है जब त्रिगुणात्मक क्षण क्षण में बदलते रहते हैं वह केवल चैतन्य पुरुष को छोड़ करके वो कदाचित भी क्या नहीं होता है बदलता नहीं आता चित समय उसमें घट रहता है माने मैंने वस्तु मैंने सदती दूसरा घट के साथ स्थिति रहती भाव रहता है और कदाचित क्या होता है केवल रहता है कदाचित घट में दूसरा धर्म भूतल में घट रहता है कदाचित क्या हो जाता केवल रह जाता है इसी का नाम है परिणाम समय भेद से अवस्था द्वय भूतल में रहने कोई विरोध नहीं है अभी घटा भाव है घट हटा नहीं तो क्या हो जाएगा घटाभाव आ जाएगा अच्छा तो एक क्षण में दोनों के अलग अलग क्षण में भिन्न क्षण में तो भिन्न क्षण में तो रहे एक क्षण में होता तो विरोध होता और एक क्षण में दोनों रहते ही नहीं है क्योंकि वो चलता ही रहे तो कैसे रह पाएगा इसीलिए सर्वस्व क्षणिक सर्व क्षणिक है तो चैतन तुम्हारा पुरुष भी क्षणिक हो जाएगा उस पर कहला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और दूसरी बात हो जाए की आ जाएगा बौद्ध मत आपके भी सर्व क्षणिक है उनके यहाँ भी क्षणिक है तो दोनों में क्या अंतर हुआ कोई नहीं इसी बात नहीं हमारे यहाँ चैतन्य है वो स्थिर आपके यहाँ कोई स्थिर वस्तु इसलिए बौद्ध मत का प्रवेश ना हो जाए इसलिए उन्होंने कहा चित्त शक्ति ही रीते ही चेतनात पुरुषाद बिना चेतन पुरुष को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो साफ के साथ क्या है हमारे परिणामी है प्रतिक्षण परिवर्तनशील है इसलिए प्रतिक्षण परिणाम सर्वे भाव रित चित सकते है चित माने पुरुष शक्ति के बिना सच परिणाम भेद इति ऐन्द्रिक जो परिणाम भेद है जो भूतल का कई बलाख्य परिणाम विशेष है वो क्या है उसके साथ इंद्री का संबंध है ऐ्रिक है यानी इंद्री ग्राय है इंद्र, इं, इंद्र, इं, इंद्रिय ही गृह जो इंद्रिय के द्वारा ग्राह हो उसे हम क्या कहेंगे क्या कहेंगे तो द्वारा कह द्वारा ग्रहण होता है भूतल का ग्रह होता है तो भूतल में रहने वाला माना जो भूतल का परिणाम भूतल में रहने वाला भूतल का परिणाम विशेष भूतल का परिणाम विशेष जो घटा भाव है उसका भी किससे ज्ञान होगा इंद्री से वो भी अंद्रिक कहलाएगा इंद्रिय ग्राह कहलाएगा क्या कहना हैगा? अतः उसके लिए कोई अतिरिक्त किसकी आवश्यकता नहीं है अनुपलब्धि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है क्या नहीं हमारा आवश्यकता नहीं है कोई अतिरिक्त कोई अभी लिखने जा रहे हैं, सचा युवा जो हमारा कैवल आत्मक जो परिणाम विशेष है वह कैसे प्रतीत होता है ऐंद्रिका मन भूतल स्वरूप इंद्रिया मन इंद्री के आधीन है उसका ज्ञान किसका घटा भाव का अतः प्रत्यक्ष ही होता वही कह रहा है सजा परिणाम भेदा परिणाम का नाम क्या केवल कहा परिणाम विशेष ऐव इंद्री ग्रह एवं नास्ती प्रत्यक्षा अनावरुद्धो विषय प्रत्यक्ष से अतिरिक्त विषय नहीं अथा प्रत्यक्ष अवरुद्ध विषय वर्त थे प्रत्यक्ष अनवरुद्ध विषय नहीं है यदि प्रत्यक्ष से अनवरुद्ध होता तो अनुपलब्धि प्रमाण लाते जब प्रत्यक्ष से अनुरुद नहीं है अभी तो क्या अवरुद्ध ही है अतिरिक्त नहीं हो नास्ती प्रत्यक्ष अनवरुद्धो विषय यम चलेगा ये यहाँ कुछ गड़बड़ इसलिए हम पूछ है रहे हैं आपको आप हाँ वही तो है तुमने वही है वही तो ठीक है उसी के लिए हम स्थान विषय रूप नहीं ज्ञान है अभाव आने आक्रम नहीं अभाव अभाव लेकिन अभाव आहू अयम आहू से विसर्ग रहता आह आहतु तू एक आह अव्य है क्या है हमारा यहाँ का मैंने अभाव का नाम कही मैंने अभाव नाम कोई वस्तु नहीं ये कहना चाह रहा है मैंने प्रत्यक्ष अनुरु अभाव मैंने में बुलाना नाम अभाव माने अभाव नाम से कहा जाए ऐसी कोई नहीं है इसके लिए प्रमाणांतर अभुतीयम माने अभाव भयम माने अभाव नामकम अभाव भयम माने अवहम माने बुलाना माने संज्ञा इसलिए कह रहे हैं भयम अभाव नाम से कहे जाने वाला कोई पदार्थ नहीं है जिसके लिए प्रमाणांतरम अभ्यपेयम, यदि होता तो अनुपलब्धि एक प्रमाणांतर मानते वो तो अभाव भूतल का परिणाम विशेष है इसलिए अभाव नाम की जब वस्तु ही नहीं है ये कहना जब विषय नहीं है तो साधन की आवश्यकता ही नहीं है मतलब सीधे मूल से खनन कर रहा है की अभाव नाम का कोई वस्तु नहीं है यदि होता तो उसके प्रमाण के लिए क्या हो सकता होती है अनुपलब्धि प्रमाण की क्या होती है आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति नहीं है तो कोई अभाव नाम का कोई पदार्थ नहीं है कोई कह नहीं अब भी थी, अब हो गया अभाव का खंडन कर देखे अभाव नाम का पदार्थ नहीं है अभाव क्या चीज है तो उन्होंने कहा परिणाम विशेष कैवल्य लक्षण परिणाम विशेषा अभाव क्या उसका आप कोई पूछे तंत्र में क्या पर अभाव है तो कैवल्य लक्षण परिणाम विशेषा अभाव जिस जिस जगह पर जाएगा उस उस वस्तु का परिणाम विशिष्ट कईवल लक्षण जो होगा वही क्या हो जाएगा अभाव हो जाएगा इनकी सभी वस्तु तो त्रुणात्मक है चाहे जल हो चाहे तेज हो चाहे रूप हो चाहे चा रस हो चाहे गंध हो सब क्या ये है त्रिगणात्मक है जब सब त्रिगणात्मक सबका परिणाम हो जाएगा क्या हो जाएगा सबका परिणाम हो जाएगा अब एक तीसरा परिणाम के पीछे चला के आए संभव ये संभव कौन लोग मानते हैं तो उसके लिए कहने जा रहा है कि भैया अब संभव नाम के परिणाम पर चर्चा हो रही है नैयिक लोग क्या मानते अभाव को अतिरिक्त मानते हैं अब वो क्या मानते उसमें आधार आधे भाव मानते और इन्होंने क्या माना परिणाम विशेष माना है अब वो लोग अभाव की सिद्धि क्या कहते हैं यदि यह घटा सात तभी न उपलब्ध इतावता घटा भाव अस्थित योग्य अनुपलब्धि सहकृत प्रत्यक्ष के द्वारा उसका करते हैं इन्होंने क्या माना उसको तदरूप मान अब दूसरी बात कह रहे हैं एक प्रमाण है कौन सा पौराणिक रूप संभव नाम का एक परिणाम मानते क्या मानते हैं अनुमान मानते हैं? प्रमाण मानते हैं संभव नाम का प्रमाण कई प्रमाणों से इन छह से सातवा पहला कौन हुआ प्रत्यक्ष फिर अनुमान उपमान अर्थापत्ति जिनका तीन का अंतर भाव कर दिए दिया बचा कौन अतिरिक्त में चौथा संभव। वो कौन लोग मानते हैं पौराणिक लोग जो पुराण वाले हैं, वो कितना मानने जा रहे हैं सात सात हुआ आगे बताएगा आठवा पहले सात तो हुआ ना? तो यथा ख्याम क्यों आढ़क चतुष्टयम खारी तो उन्होंने कहा खारी में खारो द्रो, द्रोण आढ़क प्रस्था माने जो खारी नाम का एक परिणाम है उसमें क्या होता आढ़क चतुष्ट खारी माने आढ़क होना माने एक तौल सबका नाम है इन पुराने जमाने की तौलों का सब क्या है खारी एक नाम है द्रोण नाम है द्रोण में वही नाप वाला तो द्रोण एक नाप है आढ़क एक नाप है तो जैसे मान लीजिए एक किलो में कितना है तो चार पाव पाव हैं। उन चार पाव में क्या है पांच पचास पचास ग्राम है तो ऐसे ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है तो उनका खाड़ी में इतनी संभावना है क्योंकि तो एक किलो है तो चार पाव संभव है भाई ऐसे एक कहना चाह रहा है उसका क्या प्रमाण क्या नाम रख दिया संभव नाम का परिणाम प्रमाण रखा उसी पर कहने जा रहे हैं कि जो उन लोगों ने संभव नाम का यथा उदिष्टान यथा यथा आम जो लिख रहे हैं आम माने द्रोण चतुष्टयम् खारी और चतुराढक द्रोण चतु प्रस्थम चाढ़कम चतरा कुडवा च प्रस्थम मुस्टि चतुष्ट च कुडवा चार मुष्टि का नाम कुडव है और उन चार का मिल जाएगा तब प्रस्थ है माने चार माने चार दिन का सोलह मुट्ठी, कुडाव में कितने आ जाएंगे जब जा हमारा इस के परिणाम कि कुडाव किसे कहते हैं मुठ्ठी चतुर्ष्ट चार मुट्ठी डाल देना तो क्या हो गया कुडाव हो गया और चार कुडव का नाम क्या है प्रस्थ एक प्रस्थ कितने का होता है चार कुडव तो कितने हो गए मुठी सोलह फिर उन चार प्रश्न का चाढ़क होता है सोलह दून बहत्तर सो तीन हजार सोलह पढ़ा इतने हमको ज्यादा नहीं आ रहा है फिर कितना हो गया चौसठी मुठ्ठी हो गए। उसके बाद अब इसका कितने बार पढ़ना फिर चतुराठ कश द्रोण माने यह चौसठ कितने हो गया हाँ <laughs> इसकी बात कहना शुरू किया फिर द्रोण चतुर्षम खारी कितना बड़ा ढेर है तो उनका कहना था खार्याम किम की किम द्रोणों भी अस्थित आठको भी वर्तते और का प्रस्थो विवर्तते, वर्तते क्या है कौन आया हमारा कुडव विवर्तते, अकुड़वे माने मुस्टि चतुष्ट विवर्तते, इतना बड़ा परिणाम घुसा इतना बड़ा परिणाम घुसा मान लीजिए भारत है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है उत्तर प्रदेश के अंदर माने चार भाग बाद प्रभाल उत्तरांचल जो कर दीजिए उसके अंदर क्या एक मंडल है मंडल के अंदर क्या जनपद है जनपद के अंदर क्या है गांव है गांव के अंदर क्या है है मोहल्ला भी आएगा संभाग आएगा आएगा नहीं आएगा उसके बाद तुम्हारे घर का नंबर आएगा वही यहाँ कहना चाह रहे हैं तो ये कौन प्रमाण के अंतर्गत आता है संभव प्रमाण के इतना उसमें हम लोग संभावना कर ली ना चार है तो इतना उसमें मुठी होगा ये उसने संभावना की तो किस प्रमाण के द्वारा इसका स्वतंत्र एक प्रमाण है क्या नाम इसका ना है संभव यहाँ खार्य तो कह रहा है इसी कहे अनुमान के अंतर्गत है भैया किसके अंतर्गत है वही लेके जा रहा है पंचायत अन्या मतलब पचास है के अंदर हाँ भैया हाँ।, हाँ तो क्या कहना चाह मतलब कह रहे तुम यहाँ मतलब जब संभावना है की जब सौ रुपए तो पचास होंगी तुम्हारे पास सचा अनुमान में अनुमान के द्वारा हो जाएगा सच संभव अनुमान में मज हमारा अनुमान प्रमाण ही है संभव अतिरिक्त नहीं है क्या नहीं है अतिरिक्त नहीं है वही लिखने जा रहा है सच सम्भव किमस्ती अनुमान में वह संभव पुल्लिंग है तो सच संभव किमस् अनुमान में वारित तुम ही द्रोणाद्य अभिनाभूतम बताओ यत्र यत्र धूमा यत्र यत्र आधक माने माने चतुष्ट द्रोणत्म तत्र तत्र खारी जहां तर तर जहां चार द्रोण होगा माने द्रोण होगा चार क्या हो जाएगा वहां पर खारी हो जाएगा वही मतलब खारी में द्रोण रहेगा ही जो है तो जब व्याप्त रहना यदि खारी है तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। वही यहाँ उन्होंने अभिनाभूत माने व्यापति संबंध और व्याप्ति ज्ञान का ही नाम क्या है अनुमान है अनुमान को व्याप्ति ज्ञान को सब प्रयवासी है ना? वही कहने जा रहा है खारित द्रोणाद्यभिना भूतम प्रतीतम मान ज्ञानम खार्याम द्रोणादि सत्तम औ ग इसका मतलब खारी में द्रोण है यह निश्चय कराता है क्या करा देता है निश्चय हो जाता है जिसे बन्नी का अभिनाभूत संबंध किसके साथ है व्याप्ति किस में रहती है हेतु ने में कि साध्य में हेतु हेतु साध निरूपित व्याप्ति हमेशा हेतु व्याप्यो धूमा दूम, कहेगा मैंने व्यापो हेतु व्यापका व्यापकम साध्यम क्या प्रयोग होता है व्याप्यो हेतु व्यापकम साध्यम ये कभी नहीं होता क्या साध्यम व्याप्य हम और हेतु व्यापक है पुल्लिंग हेतु है ऐसा प्रयोग होता है नहीं होता इस वाला हमेशा व्याप्ति कहाँ रहती है साथ व्याप्ति हेतु, हेतु हेतु में, में असाध दो साध हेतु के साथ संबंध का नाम क्या है कोई पूछे एक शब्द में व्याप्ति साध का हेतु के साथ जो संबंध है वो संबंध क्या है उसी का नाम है व्याप्ति जिसको हम कहते हैं साध्या भाव वृत्तित्व अथवा हेतु समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी साधिकरणियम अथवा साचर नियम अविना भूतम्बा इन सब को क्या कह दोगे सब व्याप्ति इसलिए ने यहाँ अभिनाभूत शब्द का प्रयोग किया क्या किया है अविनाभूतम जैसे बन्नी का विनाभूत भूमि के साथ संबंध है उसी वो क्या करता विनाभूत भूमि क्या करता बन्नी बनवा पे थी उसी द्रोणाद्य अभिनाभूतम खारितम थारी प्रमाणम प्रतीतम तद द्रोण अनुमान करेगा तो खारी की प्रतीति है तो वहाँ द्रोण रहना ही है बिना द्रोण के खारी नहीं रह सकता है और खारी के बिना द्रोण रहे व्यापक द्रोण बनाना चाह रहा है खारी को क्या बनाना चाह रहे हैं व्याप्य इसीलिए उसने कहाणाद्य बिना भूतम यहाँ साध कौन हो गया द्रोण व्यापक है और खारी क्या है खारित तो व्याप्य है क्योंकि एक में भी द्रोण रहेगा यहाँ तो चार द्रोण की बना खारी बनेगा तो द्रोण धर्म तो एक द्रोण भीतर रहेगा ना तो वहां खारि तो रहेगा तो नहीं रहेगा इसलिए कौन व्यापक है द्रोण व्यापक अवयव व्यापक होता है अब अवयवी व्यापक होता है कौन व्यापक होता है अवयव व्यापक होता है अब व्यापक तो खारी के कई अवयव है चार कौन है ना उनका नाम क्या है द्रोण तो कौन व्यापक होगा द्रोण व्यापक और खारी क्या हो जाएगा व्यापक इसने खार तुम ही म द्रोणवाद्य अभिनाभूतम मैंने व्याप्यम अभिनाभूत मतलब व्याप्यम इसका व्याप्य खारित्व तो है द्रोण का अथा खार्याम द्रोणादि सत्व अवगमयती जो व्याप्य है व्यापक क्या करेगा व्याप्य की सत्ता का गमन करा दे वही कह रहा द्रोणादि सत्व मैंने खारी क्या कहता है उसमें द्रोण नाम की पदार्थ है अनिर्दृष्टम प्रवक्तिकम अब दूसरे कहते हैं भैया यह है प्रमाण होता इति ही शब्द इतिहा क्या शब्द मूल शब्द सुन लो क्या है इतिहा अव्यय है इतिहा ये क्या है अव्यय है या वही कहता किसका अव्यय दिन का एक अमर कोश के नीचे लिखते है पारंपरिक उपदेशी सीह इति अव्ययम ऐतिह इतिहाव्य मान पारम्पर उप देश का नाम है ऐतिहा और उसमें अव्य है इतिहा इतिहा शब्द से ऐतिहा बनेगा किस शब्द से इतिहा निपात जो समुदाय है उसे क्या बनता स्वार्थ में नय प्रत्यय होता है यहाँ सूत्र लिखे हैं अन इतिहासात नय यहाँ वाला है यहाँ इससे कौन वृत्त है या और यहाँ चला गया यहाँ गीत होने से थे वृद्धि अयत है आयत ही का अर्थ होता है परंपरा उपदेश से प्राप्त चले आ रहे हैं हम लोग इस गली को यहाँ के लोग कहते हैं ये इसमें भूतई गली है क्या है भूत वाली गली है ये है क्या कहते हैं ना ये बटे अरे हम बता दिए तो डर मत जाना यार कोई नहीं है <laughs> कोई घबरा <गवड़ा> गए <करे> क्या <laughs> आप तो नहीं घबरा कोई रहता नहीं यहाँ तो कुछ हमारे तो कुछ यहाँ गुलजार करता नहीं एक तरफ का एकदम एकांत में है है इस गली से कौन आएगा यहाँ जुआरी खेलेगा का और उल्टा सीधा जो संसार का व्यवचार होगा गली में यही होता है आजकल जाग सुनसान में तो वही हो, यहाँ होता है अब है कि यहाँ लड़के आते ही जाते हैं तो सब लोग उठा कुछ कुछ करते नहीं दिन में यहाँ समान उठा लिया दिन में यहाँ इसने दिया भूतली गली कह दी रहे क्या कहती दी तो को मिला तो नहीं कभी भूतले वही कहना यह वृक्ष यह बटे यक्ष प्रतिवशती इस बट वृक्ष में यक्ष रहता है ऐसे तमाम काम में लोग बोलते रहते हैं इस पेड़ में भूत रहता है इसमें यह रहता है इसमें यह रहता है ये कौन सा प्रमाण है अति प्रमाण कौन सा प्रमाण है परंपरा से जो उपदेश हो वह क्या है अति है याद रखो क्या है जो परंपरा से उपदेश कोई मूल नहीं है लोग कह रहे हैं बस कह रहे हैं तो मान लिया गया कोई कह रहे यक्ष अनिर्दिष्ट व्यक्ति जिसका कोई वक्ता निर्दिष्ट नहीं है किसने ये कहा है कोई वही निश्चित वही कर अनिर्दिष्ट प्रमुख प्रवाद परंपरा मात्र जो प्रवाद परंपरा चाली केवल बोल रहे हैं बोल रहे हैं इति इति उसको वृद्ध लोग ऐतिहा है कहते हैं। वृद्ध वाले हिमांस का कह करके पौराणिक वृद्धा किमाहु माहू यहाँ वृद्ध शब्द का पौराणिक शब्द अर्थ किया मान पौराणिक लोग क्या कहते हैं इसको प्रमाण कहते हैं कौन प्रमाण कहते हैं किस किसको जो परंपरा से चली आ रही है उसका कोई मूल का पता नहीं किसने पहले कहा था यथा यह बटे वृक्षा प्रति यक्षा प्रति वसती प्रमाण प्रमाण नहीं है अरे प्रमाण वो वस्तु होता है इसमें मूल हो निर्मूल का कोई प्रमाण तो सीधे सीधे प्रमाण है हम सिद्ध करेंगे वही कहने जा रहे हैं तन्ना प्रमाणम का तन न प्रमाणम अनिर्दृष्ट भक्तिक सांसायिकय को पैदा नहीं करता है प्रमाण क्या करता है संशय का निवर्तक होता है हम कहते हैं पर्वत बन निर्थि नवा ये संदेह हुआ पर्वतों बन निवार संशय की निवृत्ति करते है ये तो संदेह पैदा कर रहा है इसलिए आती प्रमाण नहीं है क्यों प्रमाण नहीं है संशय जनक इसलिए इसकी अंतर्भाव की कोई चर्चा ही नहीं है यदि प्रमाण होता तो किसी में अंतर्भाव करते संदिग्ध पैदा करे प्रमाण ही नहीं है अनिर्दिष्ट या प्रवृत्ति का तेन सांस माने इसका अनिश्चित उच्चार इसलिए संदिग्ध होने से प्रमाण कोटि में आया ही नहीं यदि ज्ञान निश्चित है वो हो जाएगा आगम प्रमाण यहाँ वक्ता निर्दिष्ट हो गया तो, तो आगम में आ गए वही कहने जा रहे हैं यदि आप वक् निश्चय यदि आपत मानोगे आप बटे यक्ष किसी आपत पुरुष ने कहा है तो आगम में आ गया फिर वही तो कहने जा रहा है आपत तो आगम एव इत उपन्नम त्रिविधम प्रमाणाम तीन प्रमाणों का में सब का अंतर भाव कर दिया क्या कर दिया तीन प्रमाणों में ऐसी हम ये कहने जा रहे हैं कि आप तो उपदेशा ऐसा उनका सूत्र है जो आप उपदेश तो में अति प्रमाण का अंतर्भाव करते हैं नैया एक लोग इसीलिए उनके अभिप्राय से अंत में दृष्टान दे दिया कि यदि वक्ता निश्चित है तो आगम में हम भी मान लेते हाँ तो वही तो प्रमाण शब्द प्रमाण अब यह प्रमाण की चर्चा कितने प्रमाण थे हो गया समय भी हो गया